शांति। चाहे कोई आपकी निंदा या अपमान करता है फिर भी उस पर मुस्कान व शुभकामनाओं के पुष्पों की वर्षा करें नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट सुनो दिल से नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरजे कैलाश और आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो तिल से तो दोस्तों आज का मौसम कितना सुहावना है तो चलिए इस सुहावने मौसम में हम कुछ अच्छी टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं हमारे आज के गेस्ट मिस मोनिका जी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से बिलोंग करते हैं आज का हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है तो हमारे श्रोताओ में से अनेक हैं जिन्हों को किसी ने कुछ कहा और उस बात को अपने मन में बिठा कर रखा है और वो सोचते हैं कि कभी ना कभी हम इसका बदला ज़रूर लेंगे तो इसी विषय में हम बात करेंगे मोनिका जी हमें बताइए कि अगर हमें कोई कुछ कहे और इस बात को हमने अपने मन में बिठा कर रखे हुए हैं और हमने सोचा है कि हम इसका बदला लेंगे तो हमें बताइए कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए थैंक यू कैलाश जी एक बार अगर हम ईमानदारी से खुद से पूछें कि इस लाइफ में कितने बार हम खुश हुए हैं जब उस व्यक्ति को दुख पहुंचा हो जिसने हमारे साथ कभी गलत किया था ये जो खुशी हमें मिलती है ये और कुछ नहीं बल्कि बदले की भावना है जो कभी न कभी हमारे अंदर रही हुई हो इसके पीछे जो फीलिंग होती है वो नेगेटिव होती है यानी कि हेट्रेड एंगर या नफ़रत की होती है ये खुशी जो हमें मिलती है इससे क्या हमारे नेगेटिव कर्मों के अकाउंट्स बढ़ते हैं जिससे आगे हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा इट इज़ अ फीलिंग ऑफ आई रियली एन्जॉयडिट वेन वॉट दे हैड डन टू मी केम टू दैम आई वॉज सो हैपी टू सी दैम सफ़र फॉर वॉट दे हैड डन दिस इज़ देअर पनिशमेंट For that. बहुत मोनिका जी तो हमें ये बताइए कि यह परिस्थितियां हमारे सामने ही क्यों आती है कि हमें लोग ऐसे बोलते हैं या हमें ऐसे सुनना पड़ता है एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी थी जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा जितना हम करेंगे उतना हमें मिलेगा जो आज हमें मिल रहा है वो कभी ना कभी हमने किसी के साथ किया होगा जैसे कि अगर आज मुझे मदद मिल रही है तो मैंने भी कभी ना कभी किसी की मदद की होगी आज अगर मुझे किसी से धोखा मिल रहा है तो मैंने भी कभी किसी को धोखा दिया होगा तो आज नहीं तो कल मैंने जो किया है वो हमें मिलता ही रहेगा चाहे इस जन्म का हो चाहे हमारे पिछले जन्म का हो बहुत खूब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो हमारे सामने जो परिस्थिति आती है तो ये हमारे पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ हमारा जो कार्मिक अकाउंट है इसके वजह से ही ये परिस्थितियां हमारे सामने आती है तो हमें बताइए कि इन बातों को हमने अगर पकड़ के रखा है तो इससे हमें क्या नुकसान होंगे अगर हम किसी के लिए अपने मन में नेगेटिव भावना रखते हैं मतलब बदले की कोई भावना रख रहे हैं जी तो ये जो बदले की भावना होती है ये नेगेटिव कर्म हो जाता है तो जब हम देखते हैं नेगेटिव कर्म होगा यानी कि बीज अगर हमारा नेगेटिव है तो उसका फल हमें पॉजिटिव तो नहीं मिल सकता यानी कि उसका जो फल है वो भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा हम जैसे कि जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स हैं ठीक है तो ये क्या एक वाइब्रेशन की तरह रेडिएट होती रहती है एनवारेंट में अगर मेरे अंदर नेगेटिव भावना है नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं है, तो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस रेडिएट होंगी और ये उस व्यक्ति को पहुंचेंगे जिसके लिए मैं नेगेटिव सोच रही हूं। जी, जी। तो ऐसे मतलब उस व्यक्ति के अंदर भी मेरे लिए पॉजिटिव भावना नहीं आएगी और जिससे वो व्यक्ति भी आगे आने वाले समय में मेरे लिए नेगेटिव ही करेगा जी, जी. दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हम कंसनट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने किसी वर्क पर जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए लें अगर मेरे पैर में कोई कांटा चुभ गया है तो न चाहते हुए भी अपने कर्म के टाइम में मेरा सारा ध्यान मेरे पैर पर ही जाएगा तो ये जो बातें होती हैं हर्ट्स की या मतलब किसी ने मेरी इंसल्ट की है तो ये भी क्या है दिल पे एक तरह से कांटे की तरह चुभती हैं तो न चाहते हुए भी हमारा सारा ध्यान वहीं पर जाता है बहुत सही कहा आपने इससे बहुत सारे नुकसान है इससे कुछ फ़ायदा तो है ही नहीं है तो हमें ये बताइए कि अगर हम इन बातों को छोड़ दें तो हमें क्या क्या फ़ायदा होंगे हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो आती हैं लाइफ में ये हमारे आगे की लाइफ के लिए हर्डल्स क्रिएट करती हैं हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जब ये बातें नहीं होंगी तो हम सहजता से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकेंगे सभी के प्रति हमारे मन में शुभ भावना होगी और ये शुभ भावना के वाइब्रेशन्स उस व्यक्ति को भी पहुँचेंगे जो जिसने हमारे साथ नेगेटिव किया है जी, जी, और इससे क्या रहेगा कि हमारी जो वर्क एफिशेंसी रहेगी वो भी आगे बढ़ती ही जाएगी क्योंकि कोई हर्डल्स नहीं रहेंगे हमारी लाइफ में तो मान लो इससे बहुत बहुत सारे फायदे हैं हमें तो ये तो हुए हमारे नुकसान और इसके फायदे तो ये जो बातें हमने पकड़ कर रखी है इसको हमें छोड़ना है मगर हम छोड़ नहीं पाते तो हमें कुछ सॉल्यूशंस बताइए कि हम इनको कैसे छोड़ें ये जो सारी बातें आती हैं ये बातें अकेली नहीं होती हैं इनकी पूरी एक चेन फॉर्म हो जाती है जी जी। जिसे हम नेगेटिव थॉट्स की चेन भी कह सकते हैं ये कभी ना कभी किसी को तो स्टॉप करनी पड़ेगी सो वाई डोंट आई चूज़ टू स्टॉप दिस एंड ब्रिंग अ चेंज टू माई सेल्फ फर्स्ट ये चीज़ क्यों ना मैं पहले ख़त्म कर दूं सामने वाला व्यक्ति ख़त्म करना चाहे या उसको ज्ञान हो ये हम नहीं जानते इट मे बी पॉसिबल कि दो चार बार अगर मैंने अच्छी फीलिंग के साथ काम किया है तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि हो सकता है मेरे पास्ट एक्शंस कितने नगेटिव हैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है इसलिए हम बस अपना पॉजिटिव करते जाएं, शुभ भावना रख के आगे कर्म करें तो कभी ना कभी ये जो नेगेटिव चेन है ये ब्रेक होगी ही बहुत अच्छी बात बताई मोनिका जी आपने <coughs> तो अगर इन बदले की भावना को छोड़ना है जिससे हमें नुकसान हो रहा है तो पहला स्टेप हमें खुद को उठाना पड़ेगा क्योंकि नुकसान मुझे है क्योंकि नुकसान मुझे हो रहा है ना कि सामने वाले व्यक्ति को तो पहला स्टेप मुझे खुद को उठाना पड़ेगा ना कि सामने वाले का वेट करना है तो पहला स्टेप मुझे खुद को उठाना है इसके लिए एक बहुत फेमस लाइन भी है कि हम बदलेंगे तब जग जग बदलेगा बहुत अच्छा आज हमने सुना कि बदले की भावना को कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं मोनिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे स्टूडियो में आज आए तो चलिए हम आज आपसे अलविदा लेते हैं फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा टॉपिक लेके तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त दोस्तों जाते जाते मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आपको एक अच्छा बहुत सुंदर अच्छा सा गाना सुनाता हूँ तो बने रहिए रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट पे गाने सुनते रहिए दिल से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 हमारी चारों ओर मनराती है ओम शांति जैसा सोचोगे तुम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 वैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे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 सा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे